नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 12 मई 2013 रविवार। ये वीडियो आरटीओ से रिलेटेड, ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड कि किस-किस तरह से वो गलत कानूनों का फायदा उठाके करप्शन करते हैं और कभी-कभी कानून भी नहीं होता तो भी एक आउटराइट गलत तरीके से वो लोग रिश्वत लेते हैं और आ, इसके किस तरह से ये कम हो सकती है कौन से कानूनों से कम हो सकती है इसके ऊपर ये वीडियो है इसमें एक मैं आपको जनरल बात बताऊं कि 1870 में स्वामी दयानंदन सरस्वती जी ने कहा था उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश के छठे चैप्टर में छठा चैप्टर है राज धर्म इस चैप्टर म और सभा प्रजा के आदीन होनी चाहिए सभा यानी पार्लियामेंट और राजा यानी राजवर्ग पूरा एग्जीक्यूटिव सभा कानून बनाती है राजा उसको इंप्लीमेंट करता है राजा और सभा दोनों प्रजादीन होने चाहिए और यदि राजा और प्रजा प्रजादीन नहीं हैं जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो वो उन्मुक्त होकर प्रजा के नाशक बनते हैं। जैसे मासाहारी पशु छोटे पशु को खा जाते हैं, वैसे स्वतंत्र राजा श्रीमान को अन्यायी खुर्साद से दंड करके अपना प्रयोजन पूरा करते हैं। श्रीमान यानी सज्जन व्यक्ति जो कि कानून का पालन करना चाहता है, शरीफ आदमी उनको अन्यायी खुसर से दंड करके ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना प्रयोजन पूरा करते हैं यानी अपने महल बनाते हैं, अपने बंगले बनाते हैं वगैरह। अन्यायी खुसर से दंड करके या नहीं क्या? कि यदि सैकड़ों की संख्या में राज कर्मचारी है, पुलिस है, आईएएस, आईपीएस है, हाईकोर्ट आई जज है, हाई है सेशंस もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もっ一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一つのことは、もう一 マーラストラの RTI application は、このように開いていますの RTI はこのように開いていますが、このように開いていますが、このように開っていますが、このように開いていますが、この RTI は何が起きているかを確認することができます。この RTI は何が起きているかを確認することができます。しかし、何が起きているかを確認することができます。でも、何が起きているかを確認することができます。 どうしても全然うことができまそのスをた時 यदि उसको time देना चाहिए time मांग सकते हूं मतलब कि officer time दे सकता है कि पर 15 दिन के अंदर आप इस office पे आके original document दिखा दो और यदि उसने fine किया है क्योंकि आपके पास document नहीं है इसलिए तो document दिखाने पे वो fine आप को वापस मिलेगा मानलो आपको 500 रुपे क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 कि जिसकी वजह से दंड करने का ऋषभ लेने का मौका कम हो जाए खत्म हो जाए जैसे मैं अगर वो आपको एग्जांपल दूँ एक कानून है कि आपको पीयूसी सर्टिफिकेट पॉल्यूशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा अब इसमें कानून बना सकते हैं कि भाई यदि नया व्हीकल है तो पांच साल तक पीयूसी की � तो साल में एक बार पीयूसी करा सकते हैं और 10 साल पुराना व्हीकल है तो ठीक है कानून की आ, हर साल पीयूसी कराना पड़ेगा जैसे यदि पांच साल पुराना व्हीकल है तो दो साल में एक बार पीयूसी कराओ और 9 साल पुराना है तो अब उसको साल में एक बार पीयूसी कराओ फिर पीयूसी सर्टिफिकेट रखने की भी जरूरत ペーカーのデータのデー e のデータのデータのデータのデータのデータのデのデータのデータのデーのデータのデのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデータのデのデのデーのデータののデータのータータのデータのデータのデータのデータのデータ どういうサイズが出てくるかもしれないです。 कि तुम पुलिस वाले को बोल सको कि भाई डालना मेरा ये व्हीकल नंबर और दे कि मेरा पीयूसी वैलिड है या नहीं तो उसके पास पैसे मांगने का पावर खत्म हो जाएगा फिर इसी तरह से व्हीकल ओनर का ओनरशिप का जो आरसी बुक है आरसी बुक की जरॉक्स देखाओ और उसको बोलो कि भाई ये व्हीकल नंबर अपने मोबा� तो इस तरह से original documents साथ रखने की जंजट खतम हो जाएगी अपने आप और जो traffic police वाला है वो आप से इस मुद्धे पे पैसा भी नहीं मांग पाएगा। पर जान बुच के इस तरह का कानून नहीं बनाया RTO के जो ministry आती है, जो home ministry क्यों क्योंकि वो चाहते हैं कि constable, traffic constable है व फिर इसी तरह से दूसरा एक example है CCTV का कि जितने major traffic joints है उस पर यदि CCTV camera हो तो मैंने जो system propose किया था वो इसी तरह से कि CCTV camera है traffic constable ने आपको रोका तो आप वो सिर्फ आपका photograph लेगा आपके vehicle का photograph लेगा CCTV में recording हो गया वो time enter करेगा और どうしても、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるときに、あなたが住んでいるとき パセルのパワーを押すと、uh, le le Vehicle Owner の場合に行くと、この vehicle が書き込みました。この vehicle が書き込みましこの motorcycle が書き込みました。この2枚が書き込みました。その2枚が書き込みました。その2枚が書き込みました。その2枚が書き込みました。その2枚が書き込みまし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 リスパルネガパワーガセカタムジャータキディカラーカメレペ、キベアプネサウルプレイ、ドサウルプレイ、オーチャランド、バナーニア、サウルペカ、トエキ、オブジェクト、プレディンメ、カメラディカラーキアプネハジャーリア、ドアジャーカファニカタキア、ドサジャーカファニカタキア、オーチャランドアプネハジャーカピニバナー。トエキスリエ、パリエビ、キョーホーアイキョギ、ラジャープラジャーニア、ラジャーニー、ラジーバル。 राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर नहीं है इसलिए पुलिस कमिश्नर कांस्टेबल को कहता है कि तू पैसा लेके आ मुझे लेना देना नहीं है कि ट्रैफिक में डिसिप्लिन कैसी है तो अच्छे कानूनों का अभाव बुरे कानून होना और अच्छे कानून का ना होना वो दोनों किस बात का वो क्यों होता है क्योंकि राजवर्ग, राजवर्ग प्रजा के आधी नहीं यानी कैसे प्रजा के आधीन कर सकते हैं मैं बाद में बताऊँगा राइट टू रिकॉल का कानून नागरिक सीधा एसएमएस से ऑर्डर भेजे एमपी को उस फले और जो कानून होने चाहिए वो है नहीं जैसे हिटन रन के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं है अमेरिका में हिटन रन यानी कि एक्सीडेंट हुआ और आ और यहाँ भाग जाते हैं जैसे सलमान खान ने शराब पी के गाड़ी चला रहा था और फुटपाथ पे कुछ लोग सो रहे थे तो गाड़ी रोड से उछल के फुटपाथ पे चली गई बेकरी की दीवाल से टकरा गई दीवाल टूट गई इतनी तेज गाड़ी चला रहा था वो और जो फुटपाथ पे लोग सो रहे थे वो रोड पे नहीं सो रहे थे रो और घायल हो गए बाकी तो अभी और वो वहाँ से भाग गया भाग जाने के बाद वो एक दो दिन तक पुलिस स्टेशन पे आए नहीं क्योंकि उसकी बॉडी में इतना अल्कोल था कि वो अल्कोल निकालने में एक दो दिन लगते हैं और उसके बाद जब वो पुलिस स्टेशन पे आया तो पुलिस ने रिकॉर्ड बनाया कि उसकी बॉडी में � ऑन द स्पॉट अमेरिका में छह महीने एक साल की जेल हो जाती कि भाई तुमने एक्सीडेंट करने के बाद वहाँ रुके क्यों नहीं? तो यहाँ अभी तक कोई सजा नहीं हो रही और अमेरिका में जो ज़ूरी है, ज़ूरी ट्रायल होता है ऐसे एक्सीडेंटल एक्सीडेंट में यदि बहुत बड़ी इंजरी हो जाए या डेथ हो जाए, �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 では、established principle は、アミー・アディミーは、ファンがた。ファンは、ファンは、は、ファンは、ファンは、ファンは、フは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、は、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファンは、ファは、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 100 किलोमीटर की स्पीड से, 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियाँ रोड पे क्यों चलाते हैं? क्योंकि उनकी मेंटालिटी होती है कि भाई रास्ते में जो भी आ रहे हैं, वो सब भेड़बकरियाँ हैं, वो अकेले ही इंसान है पूरी दुनिया में। तो इस मेंटालिटी के आदमी को ठीक करने का एक ही इलाज़ है कि सीधी उसक だから、それ e 見ると、それ i 見ると、それを見る n それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、いれを見ると、そ a を見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを e ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、そ e を見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、e れを見ると、それを見ると、そ o を見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それ e 見ると、それ t e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 तो उसमें एब्सूल्युट रेक्लेसनेस है कि वो दारू पीके गाड़ी चला रहा था, दो पाँच को उड़ा दिया और दूसरे दिन वो पुलिस स्टेशन आया ही नहीं। इसी तरह से अहमदाबाद में एक केस हुआ था विशम्य साका, वो वो 300-400 करोड़ रुपया है उसके बाप के पास और वो बीएमडब्ल्यू चला रहा था 120 कि� तो 110 किलोमीटर की स्पीड पे वो गाड़ी चला रहा था, दो स्कूटर पे दो लोग बैठे थे, स्कूटर से टकरा ही स्कूटर उछल के कुछ 30-40 फुट दूर गिरा, एक आदमी अंधर स्पॉट मरा, दूसरा हॉस्पिटल में तीन-चार दिन बाद मरा, तो जानबूझ के ऐसा कोई कानूनी नहीं है इंडिया में कि उसकी प्रॉपर्टी का इससे related कानून बनाने चाहिए वो बन नहीं रहे hit and run का मैं एक और example तो गुड़गांव में हुआ था आप google करोगे तो आ जाएगा गुड़गांव या नोएडा में、uh, hit and run का और उस accident में गाड़ी में चार लोग थे husband wife、uh, लड़की के पिता लड़की के भाई और लड़की थी वो pregnant थी uh, और、uh, BMW i कुछ 150、uh, किलोमीटर की speed से वो गाड़ी से टकराई, गाड़ी के मतलब उसका गाड़ी का एक-एक पूर्जा अलग हो गया, और जो लड़की थी, वो मर गई, वो प्रेग्नेंट थी, तो जो बेबी था, वो भी मर गया, बाकी तीन लोग में से दो को बहुत गंभीर इंजरी हुई, लेकिन वो बच गए, तीन लोग बच गए, अब वो जो गाड़ी का मालिक है, उसका बाप है जमीन वमीन प्लॉट अलग होंगे पर वो एक हजार टैक्सियों का मालिक है तो एक साल से केस चल रहा है दो एक डेढ़ साल से केस चल रहा है और उसमें तीन तीन महीने की डेटी होती है उसके सामने जब केस फाइल हुआ तो छह महीने के बाद तो वो पहली बार कोर्ट में एपीयर हुआ छह महीने तक तो कोर्ट ने उसको, को अभी अभी उसको वो उसक マイナーズナーズは2つの5つの5つの5つのाつの5つの5つの5つの5つの5つの k つの5つの5つの5 ाの5つのाつの5つの़つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの र つの5つの5つの5つा 5つの5 क े 5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つのेつの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つの5つ भी कुछ ऐसा 10-15000 का फाइन किया था और कुछ 6 महीने एक साल की जेल की सजा की थी हाईकोर्ट के चरण ने जेल की सजा कैंसल करके वो जो 15000 का फाइन था वो बढ़ाके 35-40000 का कर दिया तो इस मामले पे आप देखो तो कोई भी मिनिस्टर एमपी एमएलए वो कानून हिटन रन से रिलेटेड レクレス・ドライブング・ l リレー・カノン・バナネコ・タイア・リネコン、ヨキ・アジクター・アップ・ヒット・ランケ・ケスメ、デコゲト、マンギ・ガディオ・ワイオト、マンギ・ガディオ・ワイオト、ヤディ・メレバス・フィア・ジェシー・ガディエ、マーウティ・ジェシー・ガディエ、トメソーキューメトキスピッシャー・チャラウンアニキョキ、マーディ・マーウティ・ソーキューメトキスピッシャー・チャラウン、スクター・タカラギア、トメソー、スクター・フォーチョウジャン、ア、スクター・アー、アロジャンケ、ヤディー、オー、 少しシガディスリポゴやペルセタカ ragai、アキシー、パターセタカ ragai、トガディケンダルジョバタウミマラジャーゲスレジョ、ジョスティガディオン、マリケ、パンラキガディ、ダスラキガディウスケジョマリケ、ウォーカビーソースピッケ、エクソビキロメテキスピッセチャーランゲニエクソビスキキキロメテキスピッセチャーランエヴァレコノテ、ジスガディタンキジニマジブトウキヨガディペー、トペルケプチェプチェオジャンゲ、ガディケプチェオ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 कि वो रिपेयरिंग के लिए गया था और गैरेज के किसी स्टाफ वाले ने पुलिस को जाके चुगली कर दी कि भाई इस तरह की गाड़ी जो मैंने अखबार में पढ़ा था कि ऐसा बीएमडब्ल्यू के एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी गैरेज में आई है और उसने जो एक्सीडेंट का जो विक्टिम था ウスコビチューリカにィキビイステレキガディメレアイエトウォ Jo Victimta ウトランガレッペポンチケウスネナババカラリキエオフィシタウスネポリステションペジャケ、ダンキディキ、アビトムネイスガディコニパカタトメイエカイエキャロシンセレケジャルモノガタパンジャケポリスノウズガディコインパウンキアトウスリエ Yek Jo Hit and Run Karnevala a m t o r b e k o n e x o b e r キスピッペチ、アランヴレガディキウンキ ミニマムのタンクは、BMW は、Mercedes は、BMW は、Mercedes は、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、ーつのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つの m ンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンクは、2つのタンク カラカノン、アビタニバナン、レパー、ウスメエグ、バグランメエビリザネキエボ、プラザディニア、ハマレパス、ウンコノクリセニカネカパワニ、ウンコ、ジェルペジネカパワニア、イスレボロー、アセカノンキジスメ、アミロコ、ガラスファイダー、ウラ、ミロコファイダー、ウスメコミュージェ、エトラスニア。パー、ヤヘタン、カネワロコ、ガラスファイダー、ウラ、トウンコロカネキエビアカノンニバナレ。トウメア、サマライスカウンガ、キ राजा यदि प्रजादिन नहीं है, तो वो ऐसे-ऐसे कानून बनाएगा, गलत कानून बनाएगा और अच्छे कानून जानबूझकर नहीं बनाएगा कि जिसके द्वारा वो नागरिकों को लूट सके। मैंने बहुत सारे एग्जांपल अलग-अलग वीडियो में दिए, इस वीडियो में मैंने आपको आरटीओ का एग्जांपल दिया, आरटीओ के एग्जां internet connectivity は、モバイルを v e r i f i c r しして、オーナーは、ゼロスコピーを使って、そして、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オてナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーオーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーは、オーナーナーは、は、オーナーは、オーナーナーは、オーナーナーは、オーナーナーは、オーナーナーナーは、オーナーナーナーは、で हम अब solution क्या है तो मैं आपको request करूँगा कि आप MP को SMS से order भेजो कि hit and run से मुताबिक मैंने कानून अपने website पे रखे हैं कि, कि hit and run का accident होता है तो जो owner का property है उसका percentage 20, minimum 25% victim को दिया जाए यदि ये कानून आता है तो ये accident कम हो जाएंगे और दूसरे मैंने proposal किये है कि जो owner है उ